श्री राधा गुर विहारिदेव ज्योति जयमत वृंदावन धाम की जय श्रीलताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण गोविंद जय भूल बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवती पुराण पुषोत्तमा जयतर सूनु सत्यवी हृदय यमलग बाम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा श्रीकृष्णाक्ष जगदाम हृदय प्रेरणया प्रवर्ति हम तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहुपकमल वैष्णवा साइतम सारभूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सह गणलता श्री विशाखान्ता आजादुज कनकाव संकीर्त म दी सरस्वतीधीर तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावेशणमा हरिप्रिय नारायण नमस्कृति नरम चयी नवोत्तम देवी सरस्वती ततो वांछाकं व्या जयपतभ्य तो प्रपास पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री प्रेम प्रेमपत्तन प्रेम का दिव्य नगर श्रीमदृंदावन उन श्रीमदृंदावन की विशिष्ट गुण वृंदावन की विशिष्ट गुण राशि उनका वर्णन करने के लिए एक रूपा प्रस्तुत किया गया के इस प्रेम पत्तन के चारों सुंदर परकोटा है सुंदर खाई है परकोटा जो है वो निगम आगम और औरकोटा और और है रत्न जड़े हुए हैं और पहाड़ की जो भूमि है वो बाहर की भूमि बगीचों से युक्त है उसमें सुंदर बगीचे हैं और उन बगीचों के द्वारा लौकिक और पारमार्थिक दोनों ही प्रकार के काव्यों के द्वारा लौकिक काव्य उनका भी उपयोग है उनके द्वारा मानव मनोविज्ञान इनको जाना जाता है तो उसमें जो प्राचीन कवि हैं जिन्होंने भले लौकिक काव्य लिखे उनके द्वारा रस का विस्तार किया वे ही हैं बगीचे उपवन बाहर के उस काव्य के द्वारा अनेक अनेक नाटकों के और खंडकाव्य महाकाव्य इत्यादि के जो लक्षण है उन लक्षणों का सम्यक प्रकार से बोध होता है और किसी न किसी तरह से वे भी जीवन के परम पुरुषार्थ को करने वाले वा इस प्रकार बाहर की भूमिका वर्णन करके अब मध्य भूमि का वर्णन कर रहे हैं बीच की जो भूमि है उस तो बीच की भूमिका वर्णन कर है। रहे हैं ये तेरहवा पद्य है उन्नीस 26 छब्बीस जी। त्र नगरम यावक कुसुम रस सरस विमल हिंगुल सिंदूर वेश पुंगुंग पंकांग राग बती प्रकट परमान राग बती भी बसुमती भाति शोणित मई इसके इसका जो अंतरंग भाग है शिव वृंदावन का वो वृंदावन का अंतरंग भाग लाल रंग का परम सुंदर शोभित हो रहा है तो बसुमती भाती तो मने मई बसुमती माने भूमि पृथ्वी के भीतर न जाने कितने रत्न छिपे हैं रत्नों को ही कहते हैं खजाने को कहते हैं बसु और इसलिए पृथ्वी का एक नाम हो गया बसुमती जो सारे खजाने को छपाए हुए विराजमान है इसलिए बसमती किसी भी का नाम तो अंतर अंतर नगरम भीतर का जो नगर है वो भीतर का नगर बसमती नगर की जो भूमि है वह लाल रंग की है जहां पर जावक माने आलता का रंग है अथवा जहां पर गुड़हल लाल रंग का जो फूल है गुड़हल गुड़हल के रंग का फूल है कुसभ रंग है जहां पर सारस बेमल हिंगुलंगुल का जो रंग है हिंगरू उस हिंगरू के रंग बिखर रहे हैं सिंदूर सिंदूर का रंग विराजमान है सिंदूर के लेश विराजमान है उनसे पेशल होकर के पिछल सुंदर जहाँ कुमकुम वो कुमकुम विराजमान है ये सब लाल रंग की वस्तु हैं जावक कुसुंभ सिंदूर कुमकुम इनके रंग से युक्त है और ऐसे ही अनुरागवती अनुरागवती जो गोपी है वो गोपियां जहां पर विराजमान है अनुरागवती भी जहां के निवासी जहां के नागरीगण परम परम अनुरागवती होकर के विराजमान है प्रकट परमा पर्म अनुरागवती अपने अनुराग को ही प्रकट कर रही है और जैसे यहाँ के निवासी हैं उसी प्रकार की बसमती भाती शोणित मणिमयी यहाँ की बसमती माने भूमि भी भीतर की जो भूमि है वो भी शोणित मणिमयी लाल मणियों से युक्त होकर के अंतर की भूमि विराजमान तो बाहर परकोटा इसके बाद में हरियाले उपवन उप्रण है उपवनों के बाद में मध्य भाग जो है वो मध्य भाग अपूप से शिशोमित हो रहा है जिसमें अनेक प्रकार के पद्मराग इत्यादि जो है वो विराजमान है और अंतर का जो भाग है वो अंतर का भाग लाल रंग का जहां अंदर का भाग कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है नगर ऊपर से कहीं देखे तो भीतर का भाग लाल फिर इसके बाहर का जो भाग है वो हरा फिर इसके बाद का जो भाग है वो चमकीला सुंदर शोहा युक्त है यत्र यत्रांतर बहिरंत पद्मराग शकल कल धौत कल अंतर लालतानी सकलानी एक सदमानी और अंतर भाग में यत्र अंतर वही अंतर वहां के जो भवन है वे भवन भी भीतर बाहर और भीतर भीतर जो भवन है वे भवन भी पद्मराग मणि से बने हुए हैं पद्मराग शकल पद्मराग मणि से के शकल मान्य टुकड़े उसमें जोड़े हुए हैं पद्मराग लाल रंग की मणि होती है और बड़ी मूल्यवान है जहाँ चौदह रत्न प्रकट हुए समुद्र से कहते हैं पद्मराग नाम करके जो रत्न है वो भी उन पुराण नहीं है पर तो स्कंद जावलन किया गया वहां पद्मराग मणि भी समुद्र से समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई तो पद्मराग शकल पद्मराग के टुकड़े हैं वे जहाँ पर विराजमान है कलध मानी स्वर्ण उनके सुंदर भवन पर माने बने हुए अत्यंत अत्यंत ललित सारे भवन राजमान है तो भीतर अनेक सुंदर भवन हैं, जिनके भीतर और बाहर बाहर तो पद्मराजमणि भीतर तो पद्मराजमणी विराजमान है और बाहर कलध माने स्वर्ण उनकी शोभा चार विराजमान उनसे कलित माने रचित हैं <coughs> जटता सर्वत्र कपाट और वहां पर बड़े बड़े कपाट माने फाटक हैं बड़े बड़े गेट हैं बड़े बड़े विशाल द्वार हैं जो द्वार कैसे हैं कपाट है विशाल भयंकर कपाट पटनी माने बड़े बड़े जो फाटक हैं वो फाटक वहां पर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं विशाल विद्रोह जिनमें विशाल लाल रंग के मुगा जड़े हुए हैं विद्रुम जड़े हुए और ध्रुम शकल घटता और मुगा के ही अनेक अनेक वृक्ष ब्रक्ष। उन वृक्षों को भी मुगा की अनेक अनेक डालियों को वहां पर लगाया गया है तो विद्रुम के ध्रुम उनसे वो सुशोभित है जल के भीतर ही मुगा उनके कोई वृक्ष होते हैं जल के भीतर ही वो उसमें ही वो लाल रंग के अः निकलते हैं और उनको उनसे घास के रूप में समुद्र में वो अंदर वो मुँह निकलते हैं उन मुगा के उन, उनसे भी उस फाटकों को सजाया गया तल कील का और उसमें सोने की कील कील लगाई गई तो कील और की जड़ता जट, और सोने की ही वहां पर साकल उन में लगी हुई विकट है कपाट इस प्रकार विशाल कपाट पर विराजमान है छाटक बिराजमान और इस नगर में में यो पर सुवर्ण शक्लो कलशो परि सुवर्ण रस रंजित पताका बनी सर्व शिखरों पर ऊंचाई पर परी। सोने के हैं और कलशों के ऊपर स्वर्ण रस रंजित स्वर्ण रस से ही रंजित माने पीले रंग से रंगी हुई सुंदर पताका बनी सुंदर भवन है उन भवनों का जो है, भाग है, है, है, पर सोने के रस से ही रंग से रंग, रंग ही माने केसरी रंग रंगी हुई हो हो रही रही ये शोभा को प्राप्त जो तिरछी हो नुकीली हो उनका नाम है पताका जो चौकोर हो उनका नाम है ध्वज तो कोई चौकोर और कोई तिखु त्रिभुजा का पताकाएं विराजमान है कोई त्रिभुजाकार कोई पंच आकार उसमें एक में ही दो भुजाएं विराजमान है ऐसी पताकाए शिशु भी हो रही है मूलम बोला अगस्त पते मनसोन आचूल मूल अवणम धरणी गुणे मिश्रय मिश्रेय अमंद मरंद सांद संध्या संध्यापम घनोपवनम विभा का प्रयोग है संध्या धुनोपम घनो घन धन उपवनम संध्या के बादलों के समान संध्या घन संध्या कालीन बादलों के समान मानी लाल रंग का जहां पर घनोपवनम घना उपवन बगीचा वहां शोभित शो, शो है तो नगर के मध्य में भी राजा का महल है और राजा के महल के बाहर सुंदर उपवन है जो मधुरमेशा है उनका भवन का राजकीय जो उपवन है वो शिशु हो रहा है जो संध्या के बादलों के समान है तो संध्या धन माने संध्या कालीन बादल उनके उपमम माने समान ये घन उपवनम घना सघन एक उपवन बगीचा वो को प्राप्त हुआ रहा है मूलम उदार इस नगर के बिल्कुल बीच में रथपते मनसून कुलम रथपति माने वो मधुर मेचक जो राजा हैं जिनने मति कोता तो, तो अभिन्दा की तो मति तो चली गई है परंतु तो रथपति हैं रती नाम करके जो पत्नी है दूसरी छोटी उनके जो पति हैं उनके मन के ही जड़ से लेकर के पूरी तरह से, माने पूरी तरह तरह से से माने जड़ से लेकर के आचूल चूल कहते हैं केश तो पैरों से लेकर के और सिर तक अरुण लाल रंग का सुंदर उनका एक भवन है उनकी बढ़िया राजा की लाल शोभा को प्राप्त हो रही है लेकर के चून तक मानी चोट लाल रंग का वो भवन है धरणी गुड़े वहां की भूमि भी लाल है और वो भवन भी लाल रंग का है मिश्रेय आज ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का एक बगीचा है उसका नाम है मिश्रेश उस मिश्रेश के समान ही वो बगीचा लगा है अब कहीं तुलना नहीं मिलती है तो जो मिलेगी तुलना वो मिली जाएगी तो मिश्रेश आकरण निश्रेस अः नंदन मिश्रेश आदि जो देवताओं के उपवन हैं उनके समान वो सुंदर बगीचा है अमंद मरंद शाम जिसमें अमंद मन पर्याप्त मात्रा में सुंदर भ्रमर गोभी धूम रहे हैं मरंदम सुंदर जहां मकरंद बिखर रहा है ऐसा संध्या कालीन बाद के समान वो उपवन विराजमान हो रहा है ये निश नामक बैपुंठ का उपवन है जहां जहां भगवान अवतरित होते हैं वहां वहां पर अंश रूप में श्री बैकुंठ भी अवतरित होता है यह बात शास्त्र में प्रसिद्ध है तो वो वन भी अवतरित विराजमान है अवतरित होकर के विराजमान सो वैकुंठ श्वेत द्वीप रूप में प्रसिद्ध है और उन श्वेत द्वीप के ही बन के रूप में ये प्रकार आदि और बन आदि सब विराजमान ऐसा समझना चाहिए अब आगे कह रहे हैं वाससाह सर्व एवं नगर वासना करता यत्र अनुराग रसरंजित मानसाह क्योंकि उस प्रेम पत्तन के जितने भी निवासी थे उन सबों का चित अनुराग रस रंजित है प्रेम के, रसे रंजित है। के है, रस रंजित है इसलिए वहां के निवासियों की जो सामान्य वेशभूषा है वो सामान्य वेशभूषा भी कुसुंभ कुमकुम रस रंजित बादशाह लाल रंग के या कुसुंभी रंग के और कुमकुम रंग के वस्त्रों से रंग से रंगी हुई है अर्थात वहां के निवासी प्राय लाल रंग के जो वस्त्र हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं अमराग के रंग कोई ज्यादा पसंद करते हैं तो कुसुम कुसुंभी रंग और कुमकुम -कुम के रंग उनसे युक्त सर्व एवं नगर निवासी मिलता सभी नगर निवासी है तो एक तरह से ड्रेस कोड वहां पर बनाया हुआ है कि भाई अलग से पहचानने में आ जाए कि ये व्यक्ति यहाँ का इस नगर का निवासी है अनुराग के रंग से रंजित वहां के सभी लोगों के भवन और सभी लोगों के वस्त्र अनुराग रंग से लाल रंग से रंजित होकर के विराजमान है सर्वे पतित्रों की अरोहा और एक बात है वहां के जितने भी पक्षी है वे पक्षी भी सबके सब अरुण ही है अरुण नाम करके एक ऋषि हुए छाणव्य उपनिषद में उन अरुणी ऋषि का बहुत वर्णन किया गया और उन्होंने कई जगह अपने आ, पिता से गुरुजनों से ब्रह्म के विषय में बहुत संवाद किए तो अरुणी का जो संवाद है वो छाणव्य उपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध है तो यहाँ पर जी कह रहे हैं कि भे सारे ऋषिगण ही आरुणी आदि जो ऋषि है वो ही इस प्रेम रूपी नगर में पक्षी बन करके रहे अब नगर है तो पक्षी क्यों होना चाहिए तो यहाँ पर जो पुराने आरुणी आदि ऋषि हैं, श्वेत के तु आरुणी ये जो ऋषि हैं उपनिषदों के वे ही पक्षी बन करके आ गए हैं। जिसका कि वर्णन श्री बेण गीत में बुफका कहती है, कि प्रायो बताम बने जितने भी पक्षी है वो मुझे तो प्राय माने अनुमान मैं, मुझे ऐसा अनुमान होता है प्राय शब्द अनुमान बताम बेगा मुनियो बने स्प्र इस वृंदावन की जितने भी पक्षी है ये पूर्व जन्म में कहीं समकालिक कहीं नो आरुणी आरुणि के तु ही तो इस वृंदावन में ऋषि होकर के पक्षी बनकर के नहीं आ गए हैं क्योंकि ये आव ही ये, तुम ये श्री वृंदावन के वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं रुचिर प्रवालाम कहने का तात्पर्य है नए नए पत्ते जिनमें आए हुए तो जिस समय पक्षी बैठे थे उस समय तो बैठे थे शुष्क तर्क और मीमांसा की डाली के ऊपर डाली थी सूखी हुई पर तो शाम श्याम सुंद जैसे ही बंशी बजाई बंशी बजाने पर ठूठ जो डाली थी उसमें भी नए नए पत्ते आ गए सो रुचरक प्रवाला वाला ये पहले तो तर्कों में डूबे हुए थे ऋषि परंतु तो अब मानो कहीं प्रेम में मूर्छित होकर के शाम सुंदर ने बंशी बजाई है और बजाई हो बजने पर उनके स्वर को सुनकर के ये पक्षी कहीं प्रेम में मूर्छित नहीं हो जाएं और गिर नहीं पड़े इसलिए लीला शक्ति ने उस वृक्ष में भी तुरंत तो ही नई पत्तियां उत्पन्न कर दी और एक तरह से इन प्रेमी पक्षियों के लिए जो पहले ज्ञानी थे योगी थे तपस्या करने वाले थे उनके लिए अब नए गद्दे नए सोफा बिछा दिए हैं कि मूर्छित होकर यदि गिरे तब भी इनके चोट नहीं आए इसमें रुचिर प्रवाला कोमल प्रवाल नए पत्ते श्री लीला शक्ति ने इन वृक्षों के लिए वृक्षों के ऊपर इन पक्षियों के लिए उपस्थित कर दिए हैं आश्रित ये प्रवाला श्री कृष्ण उनका दर्शन करते हैं श्रीमंत्र बंद करके स्वर की क्या मधुरमा है उस मधुरमा को ये नेत्र भी बंद कर लेते हैं एकात्मता स्थापित करने के लिए इस समय मानो इनकी सारी इंद्रिया केवल कानों में जाकर के केंद्रित हो गई है श्रवण करते समय इनको और कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है तो ये ने वाचा, ये कोई दूसरी बोली नहीं बोलते हैं जिसने श्री श्याम चंद्र बजाते हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाएंगे तो बीच का जो समय है उसका नाम है मूर्छा तो स्वर की जो मूर्छा का समय है एक स्वर से दूसरे समय जात, स्वर पर जाते समय जो बीच में गैप रहता है पहला स्वर समाप्त नहीं हुआ है और दूसरा स्वर उदय नहीं हुआ है तो जो संधि का स्थान है पहले स्वर की ही उसमें बनी रहती है उसी का नाम है मूर्छा उस स्वर की मूर्छा को श्रमण करते समय इनकी मानो नींद खुलती है इनकी मानो समाधि खुलती है और उस समय वाह वाह कह करके ये प्रशंसा करते हैं ठीक समय पर प्रशंसा करते हैं पता लग जाता है कौन संगीत का जानकार है और कौन संगीत का जानकार नहीं है यदि गलत समय पर वाहवाह करेगा पता लग जाता है जानकार नहीं है केवल देखा देखी कर रहा है दूसरों जो संगीत का जानकार है वो ठीक जहाँ पर शब्द में कोई अपूर्व कहीं ट्विस्ट आया है कोई विशेष चमत्कार आया है ठीक जगह पर प्रशंसा करेगा तो पता लग जाएगा हाँ ये जानकार है तो ये ठीक समय पर प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते समय वाहवा कहते हुए कोई दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं वाहवा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं शब्द का भी प्रयोग क्या करते हैं बोले राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या वो बताऊ कृष्ण क्षितम कदितम कल वेणु श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा उदित हुआ जो कल गीत है उस कल गीत को वृक्षों के ऊपर होकर के रुचरप प्रवाल वाले सुंदर नए पत्ते जिनमें तुरंत उत्पन्न हो गए हैं उनको श्रीमंती मील दिशा पहले तो नेत्र बंद करके ध्यान से सुनते हैं फिर विगत फिर कोई दूसरी बोली नहीं बोलते हैं विकता राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे ही बोलते हुए ये पक्षी विराजमान होते हैं ए हो ए हो राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे कहकर के प्रशंसा करते हैं तो यहां पर ये एक विशिष्ट महत्व मा, की बात है कि सर्वे पतुण जितने भी पक्षी हैं वे सब अरुण है अरुण ऋषि हैं जिनका छांदों के उपनिषद में निरूपण किया गया यत्र है। हंसा नाम को उदाहरण यथा इसी बात का दिग्दर्शन कराने के लिए जो हंस है यहां के वृंदावन के हंस भी लाल रंग के हंस हैं ये आश्चर्य की बात है हाँ। So, अरुण हंसा तो हंसा नाम तो अरुणत्व हंस भी अरुण हो करके हंस तो सफेद रंग का होता है परंतु यहाँ पर हंस भी लाल रंग के है सब लाल रंग में प्रेम के रंग में रंगे हुए अत्रो महिंग महिमा परोक्षो रा प्रशंसो हंसो यारोता प्रयाति ये श्री शतक उनका ही एक उदाहरण देते हैं कि अहो महिमा महिमा श्री वृंदावन की महिमा का क्या किया है अपरोक्ष प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन की महिमा दिखती है अपरोक्ष अनुभूति दिखती है राधा पदाधार मही तरसो ये श्री वृंदावन की भूमि श्री राधिका के चरण कमलों का आधार होकर के विराजमान है श्री प्रियाजू यहां पर विचरण करती हुई लीला करती हुई है तो श्री राधिका के भी चरणों का जो आधार ये जो श्री वृंदावन नाम है इसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए प्रायो विवेक प्रचुर प्रशंसा जिन ऋषियों की जिन अरुण आदि ऋषियों की विवेक की प्रचुरता में प्रशंसा की गई जिनके विवेक की बड़ी प्रशंसा की गई अरुण ऋषि आदि के विषय में कहीं ऐसा उल्लेख ऐसी कथा आई है कि वे अपने गुरु के पास में आए और उन्होंने कहा कि तुमने मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का परम फल क्या है बोले अनुभूति तुमको क्या अनुभूति हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी अनुभूति नहीं हुई है मुझे बताइए ब्रह्म तत्व तो कैसा है तब उनके गुरु ने कहा अन्नम ब्रह्म ही ब्रह्म है जाओ तुम तपस्या करो तो वे तपस्या कर रहे हैं लौट करके बहुत दिन में आए गुरु जी से कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया बोले क्या जाना बोले अन्नम ब्रह्म नहीं ये अन्नम ब्रह्म नहीं है फिर उन्होंने कहा कम ब्रह्म आकाश ब्रह्म है पृथ्वी ब्रह्म है ऐसे उन्होंने एक एक चीज को ये जल ब्रह्म है ये पृथ्वी ब्रह्म है ये आकाश ब्रह्म है ऐसे जाते जाते फिर उन्होंने कहा कि इंद्र ब्रह्म है फिर जाकर के कहा ब्रह्मा ब्रह्म है ऐसे बहुत बहुत बात में जाते हुए तब तो उन्होंने कहा कि, कि तुम स्वयं ही ब्रह्म उन्होंने कहा नहीं अभी तुम्हारा ब्रह्म साधन पूरा नहीं हुआ है तुम और साधन करो और तब तक तब जाकर के तप किया तब गुरु जी के पास में आकर के गुरु जी ने पूछा तुमको बोध हो गया तो बोल नहीं सके एकदम मौन हो गए बोले अब तुमने अपरोक्ष जो अनुभूति है उसका त्याग किया है अब तुम्हारा ज्ञान परोक्ष परोक्ष ज्ञान नहीं रहा है अब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके साक्षात ज्ञान प्राप्त करके तुम विराजमान हो क्योंकि जो ब्रह्म हो जाएगा वह फिर बुद्धि का और वाणी का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा जहाँ ब्रह्म के अनुभव को अपने अनुभव को बुद्धि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया वो हो गया परोक्षण स्वयं ने जो अनुभव किया है उस अनुभव का वर्णन नहीं किया जा रहा है उसे कहीं बुद्धि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है अनुभूति को यदि किसी दूसरी वस्तु की सहायता से प्रस्तुत किया जाए तो वो वर्णन परोक्ष है इनडायरेक्ट जब डायरेक्ट अनुभव होगा अपरोक्ष अनुभव होगा तो उस समय कोई बोल नहीं पाएगा और ऋषि के विषय में एक आ गया कि, कि करते -करते वो वो आवश्यकता नहीं होती है ब्रह्म रूप में ही अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए वो मौन होकर के विराजमान हो जाता है तो ये पक्षी भी तो उसी उपनिषद की जो छांदों की उसकी कथा उसका संकेत करते हुए कि गुरु जी ने उससे कहा। और पहले उसको समय समय पर उपदेश देते रहे कि माने पृथ्वी ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है जल ब्रह्म है इत्यादि रूप में उपदेश देते रहे परंतु बाद में वह उनका अनुभव जब करके आता है तो वह वा वाणी से परे हो जाता है और साक्षात अनुभव करते समय यदि वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है बुद्धि भी उसके वर्णन में समर्थ नहीं होती है बुद्धि भी दूर हो जाती है तब जाकर के वह साक्षात अनुभव प्राप्त करता है तो यहां पर तो वो ही सारे ऋषिगण विराजमान हैं। तो श्री राधे का चरणों के आहार रूप इस वृंदावन के महितल की महिमा का प्यारूपण किया जाए कि कयो विवेक प्रचुरो प्रशंसा जिस हंस के विषय में ये प्रसिद्धि है कि वह दूध और पानी इनको अलग कर देता है मीर क्षीर विवेक कर सकता है ऐसे हंस भी यहां अरुणता प्रयाति लाल रंग के हो जाते हैं यह वृंदावृा प्रेम कारण रंग सबके ऊपर चल जाता है आगे कह रहे हैं त्र वीर खास विशल संयोग उपमंत्रण रक्त अधिकृत अब ये जो मधुरमेषक राजा है राजा के पास में उपमंत्री होते हैं उपमंत्री कहते हैं विदूषण वे सलाह भी देते हैं समय समय पर और विदूषण भी होते हैं जो प्रयास भी करते हैं तो यत्र वीरद्वय यहाँ पर दो वीर जो हैं उनको उपस्थित किया गया युद्धवीर और धर्मवीर ये दो को तो वीर हैं युद्ध में जो वीर हो उत्साह उस रखे उसका नाम युद्धवीर और जो धर्म में निष्णात हो उसका नाम है तो राजा के चार उपमंत्री हैं एक हुआ युद्धवीर दूसरा हुआ धर्मवीर तीसरा हुआ हास और उपहास ये चार राजा के हासोहास ये हो गए विदूषक राजा के साथ में मनोरंजन करने वाले और राजा को ठीक समय पर ठीक सलाह देने वाले और युद्ध भी और धर्म भी ये दोनों मंत्री हमारे ब्रिज में जैसे श्री मधुमंगल श्याम सुंदर के विदूषक होकर के विराजमान है और कहा कैसे रस को बढ़ाया जाए इसके लिए श्याम सुंदर को प्रेरित कर रहे हैं कभी इस पाले में आ जाएंगे और कभी कूद करके दूसरी तरफ चले जाएंगे दान के दान लीला में कभी गोपियों के पक्ष में कि मैं तुम्हारे दान को की मात्रा को कम करा दूंगा और फिर श्यामचंदर के पक्ष में आ रहे गोपी ज्यादा बड़बड़ करके बोल रही है कसकर के दान तो दोनों तरह है दोनों तरह की बात है ऐसे ही ये मंत्री खास और खास दोनों मंत्री है जिनको रति नामक महारानी ने नियुक्त किया है तो हास उपहास ये दोनों रति के पास में रति जो है इनके भी आदेश से होते हैं अच्छा जो विदूषण होते हैं उनकी एक विशेषता है कि तो उनको भीतर स्त्रियों के पास में जाने का भी अधिकार प्राप्त अंतपुर में उनका प्रवेश निरंतर निरंतर विद्यमान है ऐसा नहीं कि वे अंतपुर में नहीं जा सकते या उनको जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी वे इतने अधिकृत अधिकृत हैं विश्वसनीय होते है कि वे अंतपुर में भीतर भी कहीं जा सकते तो हास, वो हास। और युद्ध और धर्मवीर ये दोनों मंत्री हैं जिनको रानी ने ही रति महारानी ने ही प्रयुक्त किया है यत्र संय एवं अद्वैत पद निष्ठित शंकर शिष्य यहाँ पर अब जितने भी विद्वान जितने भी धर्म जितने भी आ, आस्तिक दर्शन है उन आस्तिक दर्शनों के और वेदांत के आस्तिक वेदांत के जो आ, सिद्धांत हैं वे भी यहां पर सेवक के रूप में विराजमान सहा और सहस्य श्री श्रीमद भागवती संहिता में सूर्य बाहे है चैत्य विशाख या अगन पुष्प महा इनमें अलग अलग सूर्यों के अलग अलग नाम द्वादश में अंत में बारे में अध्याय में में अध्याय में, में दिए गए तो मार्ग शिष्य का एक नाम है सह और पुष्ट के महीने का नाम है सहस्य तो सह सहस्य संज्ञ मार्गशीष पुष अघन और पुष ये काल के दो महीने हैं परंतु इन दोनों का स्वभाव एक सा है मान अघ ये दोनों ही शीत ऋतु के महीने हैं और इनमें सर्वत्र इन दोनों का स्वभाव एक सा है इसलिए इनको अद्वैत ही कहा गया शीत ऋतु ही कहकर के शीत ऋतु कहने से दोनों आ जाएंगे अग्नो पुष ये दोनों आ जाएंगे फिर हेमंत कहने करके महा और ये हेमंत आ जाएंगे तो चैत्र वैशाख ये दो महीने बसंत ऋतु के आ जाएंगे फिर जेठ और असा ये दो महीने कृष्ण ऋतु के आ जाएंगे फिर भादव और श्रावण भादव ये श्रावण भाद पद ये दो महीने वर्षा हो सके तो 12 महीने और 6 ऋतु दो दो महीने का एक एक ऋतु तो यहां पर इनको शीत ऋतु का कहने के कारण ये अद्वैत ही कहलाएंगे तो ये दोनों के दोनों शंकर शिष्य शंकर माने ये दोनों मिले हुए रहते हैं पू माह इनको एक साथ बोला ये अघेन पुष इनको एक साथ बोला जाता है और ये शंकर के माने शंकर का तात्पर्य है श्री इन दोनों को मिलाने वाले जय जय ये शंकर का है शंकर माने श्री प्रिया लाल इन दोनों का मिलन कराने वाले उनके आदेश के अनुसार कार्य करने वाले शंकर के ये शिष्य हैं जैसे श्री शंकराचार्य उनके भी दो शिष्य हुए और मिश्र जैसे उनके दो शिष्य शिष्य हुए प्रधान शंकराचार्य ने चार चार चार शिष्यों शिष्यों को को किया और उन चार को करके स्थानों पर चारों दिशाओं में फिर चार मठ श्री शंकराचार्य ने स्थापित किए तो श्री मंडन मिश्र आदि जैसे उनके प्रधान दो शिष्य रहे इसी प्रकार ये यहाँ पर श्लेष अलंकार के द्वारा जितने भी आस्तिक वेदांत दर्शन है उन वेदांत दर्शनों का ज्ञान निर्णय कर रहे हैं चार संप्रदाय शंकराचार्य का एक संप्रदाय और चार संप्रदाय उन चार संप्रदायों का बलकर शिष्य माने सह और सहस्य ये इनके शिष्य रहे जैसे श्री शंकराचार्य उनके मंडन मिश्र आदि शिष्य चत्र अभिमत माधुमता जहां पर अभिमत अप्रचुर वचा अप्रचित अप्रचित अप्रचित व्रचित माधुमता जहां पर द्वैत मत वह ज्यादा प्रचलित प्रचलित नहीं है अर्थात ये वृंदावन तो अद्वैत श्री प्रियालाल के मिलन का स्थान है विरह का ज्यादा वर्णन है विरह का वर्णन केवल मिलन को बढ़ाने के लिए जैसे विरह का वर्णन है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रेम पतंग में माध्व जो द्वि आचार माने भेद को स्थापित करता है वो माधुमत का यहाँ पर ज्यादा विचार प्रचार नहीं है यहाँ पर अद्वैत मत का ही ज्यादा प्रचार है अर्थात क्रियालाल इनको मिलना है चाहे शुद्ध शुद्धाद्वैत तो हो चाहे द्वैताद्वैत तो हो चाहे विशुद्धाद्वैत तो हो चाहे द्वैत तो हो तो द्वैत का तो विचार नहीं है बात बाकी के तीन जो है उन तीन मतों का जिनमें अद्वैत है अद्वैत भी जोड़ा हुआ है उन मत का ही यहाँ पर ज्यादा प्रचार है तो बाद में इन तीनों मतों का श्री वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया श्री माधव जो है वह ज्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि वह बिल्कुल भेद को मानता है अलग भेद को मानता है माने पांच प्रकार के भेदों को मान करके जो चले और सब में भेद भेद का स्थापन करें उसका नाम है श्री माध्वाचार्य माध्वाचार्य ने पांच भेदों का निरूपण किया कि जीव जीव में भेद है फिर जीव और जगत में भेद है फिर जगत की जगत का जगत के साथ में भेद है फिर जीव का फिर भगवान का के साथ में जीव का, का भेद है और जगत का भेद है पांच प्रकार के जो भेद हैं उन पांच प्रकार के भेदों का जीव जीव का भेद जगत जगत का भेद जीव का जगत से भेद जीव का ईश्वर से भेद जगत का ईश्वर से भेद जगत का जीव से भेद ये जो पांच भेद हैं, भे, इन पांच भेदों को स्थापित किया तो जीव जीव का भेद जगत का जगत का भेद माने एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद एक चीज का दूसरी चीज से भेद कपड़े का धातु से भेद ये जगत जगत का भेद हो गया जीव जीव का भेद जगत जगत का भेद फिर जीव का जगत से भेद मैं अलग हूं और जगत अलग है कपड़ा अलग है ये भेद फिर जीव का ईश्वर से भेद ये चौथा भेद हो गया फिर ईश्वर का भी जगत से भेद का पांच भेदों का जहां पर निरूपण हो उसका नाम है द्वैत श्री माध्वाचार्य ने मध् मध्वाचार्य ने इन पांच भेदों का स्थापन किया तो ये मत यहाँ पर ज्यादा नहीं है का अंतर क्या है कि जीव और जगत ये तत्व कोई अलग वस्तु नहीं है ये ठाकुर की ही एक शक्ति माधवाचार्य तो को बिल्कुल अलग मानेंगे एक अलग तत्व मान लिया जगत को एक अलग तत्व मान लिया परंतु तो वैष्णव में जीव अलग तत्व नहीं है भगवान की एक शक्ति है शेठ जी चाहे तो अपनी शक्ति को प्रकट करें जब प्रलय है उस समय सारे जीव भगवान में ही अवस्थित होकर के विराजमान रह जाएंगे भगवान के वैभव में जाकर के वे पड़े रहेंगे सोते रहेंगे ऐसे ही जगत है जगत के सारे तत्व हैं। कभी चाहे तो प्रकट होंगे कभी चाहे तो प्रकट नहीं होंगे तो ये है वैष्णवों का मत वैष्णव शक्ति परिणाम मानते हैं शक्ति के माध्यम से जगत की सृष्टि हुई भगवान स्वयं सीधे सीधे यदि जगत बन जाएंगे तो जगत के दोष भगवान में माने जाएंगे परंतु भगवान सीधे सीधे जगत के रूप में अपने आप को परिणत नहीं करते हैं क्योंकि यदि कोई मिट्टी बदबूदार है और उससे कोई सकोरा गिलास बना लिया जाए तो उस गिलास में भी बदबू आएगी तो यदि भगवान स्वयं ही जगत के रूप में परिणत हुए हो, होते तो जो जगत के दोष हैं वे दोष भगवान में पहुंच जाएंगे इसलिए शक्ति परिणाम है स्वयं स्वरूप परिणाम नहीं है शंकराचार्य में और वैष्णवों में दार्शनिक रूप से भेद यही है कि शंकराचार्य को ये कहते हैं कि भगवान ही जगत बने भगवान ही डायरेक्टली जीव बने, भगवान जीव बने पर वैष्णव कहने ना जीव भगवान की एक शक्ति थी उससे अनेक जीव प्रकट हुए माया भगवान की एक शक्ति है उसके द्वारा अनेक जीव प्रकट हुए तो माया के दोष माया में रह गए भगवान तक नहीं पहुंचे इसलिए वैष्णव का एक फंडामेंटल जो सिद्धांत है आधारभूत सिद्धांत है वो सिद्धांत यह है शक्ति परिणाम है स्वरूप परिणाम नहीं है स्वरूप परिणाम होने पर जगत के जो दोष हैं वो भगवान में पहुंच जाएंगे ये कहता है, ठीक है जीव जगत भगवान ताल और कर्म ये पांच पदार्थ हैं जीव जगत भगवान ताल और कर्म परंतु तो पांचों स्वतंत्र हैं। अब यहां पर झमेला हो जाए पांचों स्वतंत्र हैं तो श्री शंकराचार्य भगवत पाद नहीं श्री मध्वाचार्य भगवान वे कहेंगे कि नहीं इनमें भगवान तो है शासक और बाकी के, के चार उनका अस्तित्व तो अलग है परंतु तो वे भगवान से शासित होकर के विराजमान है तो ये ये सिद्धांत जो है वो प्रतिपादन कर रहे हैं शासित होकर के विराजमान है तो शासित होकर के कहीं वे भगवान के अधीन तो रहेंगे परंतु फिर भी एक तरह से कहीं ना कहीं स्वतंत्र ईश्वर हो जाएंगे वो उचित होगा और शास्त्र के वचन कहीं कुपित हो जाएंगे क्योंकि शास्त्र तो ये कह रहा है वेद ये कह रहे हैं कि देह नाना किंचनो वह एक मेवादितीय ब्रह्मो ब्रह्म एक है अद्वितीय है तो ये अद्वैत के जो शास्त्र में वेदों में जो वचन कहे गए वे वचन कुपित होते हैं इसलिए द्वैतमत्ता को कहीं स्वीकार नहीं किया गया और श्री मध्वाचार्य भगवान को भी कहीं न कहीं द्वैत को अलग मानते हुए भी कहीं अद्वैत मानना पड़ा और एक जगह आकर के ये कहना पड़ा कि अहि कुंडलम व्यपदेश अहि पुंडल माने जैसे एक सांप कुंडली बांध के बैठा है वो कुंडली सांप से अलग नहीं है परंतु तो अलग दिख भी रही है जब वो कुंडली छोड़ देगा तो सांप तो लहराता हुआ आगे दिखेगा कुंडली कहाँ गई कहीं तो कुंडली दिखेगी नहीं परंतु तो वो ही साप कुंडली बात करके बैठा है तो हम कहेंगे सांप की ये कुंडली तो अंडल पर जगदेश होकर के जैसे कुंडली और सांप अलग नहीं है ऐसे जगत कुंडली को हम मान ले जीव और जगत और सांप को मानने हम जैसे अधिकारी श्री ईश्वर परंतु तो वो कुंडली जो सांप की जो कुंडली है वो कुंडली भी कहीं सर्प का ही एक भाग है ऐसा ही मानना पड़ेगा तो श्री माध्वाचार्य को मध्वाचार्य को भी कहीं ना कहीं अद्वैत तो कोष स्वीकार करना पड़ा यद्यपि वे पांच प्रकार के भेद मानते हैं परंतु तो भेद मानते हुए भी अंत में कहीं उनको टिकना पड़ा उनका सिद्धांत कहीं टिकता है भेदा भेद में इसलिए जितने भी सिद्धांत उनमें अभेद जुड़ा हुआ है कि ईश्वर एक है, वह शक्तिशाली है शंकराचार्य की तरह से वो शक्ति से रहित नहीं है और वह अपनी शक्तियों के माध्यम से जगत की रचना करता है जगत की शक्तियों के माध्यम से रचना करता है तो जगत के दोष जीव का के दोष वह भगवान तक नहीं पहुंचते तो यहां पर ये कह रहे हैं ये तो अलग प्रकरण हो जाएगा परंतु मध्वा श्री मध् भगवान वे पांच प्रकार की वस्तुएं सदा भेद मानते हैं पांच प्रकार के भेदों को मानते हैं वे जीव जीव का भेद मानते हैं वो जगत जगत का भेद कर रहे हैं जगत की एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग है इस फूल से और ये फूल अलग है सभी रंग का फूल अलग है तो भेद भेद जगत था। था। जगत में भेद जीव जीव में भेद मैं अलग हूं आप अलग हो जीव जीव में भेद जगत जगत में भेद जगत की सारी वस्तु अलग अलग हो करके विराजमान फिर जीव का जगत के साथ में भेद मेरा फूल के साथ में भेद जीव का जगत के साथ में भेद फिर मेरा ईश्वर के साथ में भेद ये चौथा भेद फिर ईश्वर का जगत के साथ में भी भेद त्रुगुणात्मक जगत अलग है और ये जगत अलग है और श्री मध्वाचार्य पांच तत्वों को मानते हैं श्रीमद भगवत गीता में उन्हीं पांच तत्वों का निरूपण किया गया जीव ईश्वर माया या प्रकृति काल और कर्म ये पांच तत्व हैं इन पांच तत्वों के द्वारा संपूर्ण जगत का विस्तार प्राप्त हो रहा है पर हमारे इस प्रेम पतन में यहां पर अद्वैत मत ही प्रचलित है और श्री प्रिया लाल ये दोनों एक होकर के विराजमान धाम में और कृष्ण में अंतर नहीं है सखी में श्री में अंतर नहीं है ये जो भाव है ये भाव ही सर्वत्र विराजमान सो प्रिया लाल प्रियालाल सहचर्य वृंदावन कुल मिलाकर के एक तत्व चार अलग अलग वस्तु नहीं है प्रिया शक्ति आल्हादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमदे और इच्छा सखी अम एक तत्व ही प्रिया लाल सहचर्य वृंदावन इनके रूप में विराजमान हमेशी हर महाप्रभु के सिद्धांत में तो हरिवंश इनमें चार जो ऑप्शन है इनमें चार चीज कह दी हरि हरी रि हिमाने राधा मे बल और सखीख एक ही तत्व चार चारूपों को विराजमान इस तरह से व्याख्या करते हुए विराजमान तो अनेक अनेक सिद्धांत जो है वो सिद्धांत इस तरह से तो एक तो यहाँ पर अद्वैत मत ही विराजमान ये हुआ द्वैत मत अब एक हुआ शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत का तात्पर्य है कि ब्रह्म सर्वदा सर्वदा शुद्ध ही है, उसने अपने बहुत शुद्धाद्वैत श्री बल्लवाचार्य जी वे शुद्धाद्वैत को प्रकट कर रहे हैं उनका सीधा सीधा मत ये है कि ब्रह्म एक ही है परंतु ब्रह्म ने जहां अपने आनंद तत्व को कुछ संकुचित किया तो जीव बन गया आनंद और ज्ञान दोनों तत्वों को कुछ कुछ संकुचित किया तो जगत बन गया तो इस प्रकार जीव जगत और ईश्वर जीव ईश्वर सर्वदा सर्वदा शुद्धि होकर के विराजमान माया से आवृत होकर के जब तक जीव विराजमान है माया दूर हो जाएगी तो जीव भी कृष्ण दास होकर के श्री प्रभु की सेवा करने लगेगा ये वश शुद्ध अद्वैत माने अशुद्ध रूप में जब माया के आवरण से युक्त है तो बंधन की प्राप्ति हो रही है अन्यथा अद्वैत तत्व तो ही एकमात्र ग्राम अब दूसरा होगा विशिष्टाद्वैत श्री रामानुज भगवान सबसे पहले आता है विशिष्टाद्वैत श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्यों को गौरी आचार्यों ने बड़े आदर के साथ में वृद्ध वैष्णव कहने का तात्पर्य है रामानुज श्री रामानुज आचार्य को श्री जी गोस्वामी जी यदोत्तम वृद्ध वैष्णव है वृद्ध वैष्णव कहकर के बड़ा आदर देते हैं और जितना भी वैष्णव सिद्धांत है वो श्री रामानुज के आधार पर ही एक तरह से निष्पक्ष होकर कहा जाए तो वहां पर आधारित रामानुज ने श्रद्धांति हुए भी सबसे पहले श्री रामानुज इतिहास के क्रम में भी श्री रामानुज सबसे पहले उनका भाष्य सामने आया शंकराचार्य के बाद में रामानुज का भाष्य भी आया श्री रामानुज भगवान का ही श्री रामानुज भगवान विशिष्टाद्वैत मानते हैं विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य है कि ईश्वर है विशेष और जीव जगत और वैकुंठ ये है उसके विशेषण ईश्वर इन विशेषणों से युक्त होकर के विराजमान है वहां पर एडजेक्टिव और क्वालिफाइड ये भाव समझना चाहिए जीव और जगत ये है एडजेक्टिव विशेषण और ईश्वर है उनसे विशिष्ट इसलिए उस सिद्धांत का नाम हुआ जहां जीव जगत और स्वरूप शक्ति इनसे विशिष्टो होकर के भगवान विराजमान है भगवान सदा सगुण है और जीव और जगत और स्वरूप शक्ति इनके विशेषणों से वे युक्त है यह हुआ विशिष्टाद्वैत तो एक हुआ द्वैत सिद्धांत दूसरा हुआ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत तीसरा हुआ द्वैताद्वैत दोई सिद्धांत द्वैताद्वैत दोई सिद्धांत क्या बोले शक्ति और शक्तिमान को हम मानेंगे शक्ति शक्तिमान से अलग भी है और शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं भी है कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिखती है और कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग नहीं भी है ऐसी स्थिति में शक्ति और शक्तिमान के बीच में सर्वदा जो संबंध है वह द्वैत अद्वैत संबंध रहेगा द्वैत होते हुए भी अद्वैत है कभी शक्तियों को प्रकट करेगा तो द्वैत हो जाएगा शक्तियों को प्रकट नहीं कर रहा है तो अद्वैत हो जाएगा यदि कोई ये कैसे हो सकता है या तो द्वैत को हो या अद्वैत का हो ये दो विरोधी वस्तु कैसे दिनों रात एक साथ कैसे हो सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकते द्वैत तो अद्वैत दोनों हो ही नहीं सकता है तो वहां पर यह कह रहे हैं कि जहां निषेध होता है वो निषेध सर्वदा एक पक्ष में निषेध होता है संपूर्ण पक्ष में निषेध नहीं होता है जैसे एक दृष्टांत दे दिया था पहले भी दे आए हैं कि संगीत कोई गा रहा है और कोई ये कहे कि कुछ समझ में आया हमारी तो समझ में क्या आ नहीं रहा है कुछ समझ नहीं आया तुम कुछ नहीं जानते हो कहा जा रहा है कुछ नहीं जानते हो तात्पर्य यह नहीं है कि मेरी बुद्धि का निषेध किया जा रहा है बुद्धि के केवल उतने से अंश का निषेध किया जा रहा है कि संगीत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते तुम में बुद्धि नहीं है इस बात का निषेध नहीं है तो जहां अद्वैत कहा जा रहा है वहां द्वैत का निषेध नहीं है केवल निषेध है कि द्वैत जो दूसरी वस्तु है वह सर्वथा अलग नहीं है वह इसी की शक्ति है और जहां द्वैत का वर्णन किया जा रहा है वह अद्वैत का निषेध नहीं है एक अंश में निषेध है जैसे तुम संगीत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो ये संगीत के बारे में कुछ का अर्थ संगीत है सर्वथा अज्ञान नहीं है ऐसे ही द्वैत या अद्वैत कहने पर द्वैत होने पर एक अंश में अद्वैत का निषेध है सर्वांश में निषेध नहीं है अद्वैत बना रहेगा और अद्वैत कहने पर द्वैत भी कहीं न कहीं बना रहेगा ये भेदा भेद है तो श्री निम्बार्क भगवान ने द्वैत द्वाईत सिद्धांत का स्थापन किया स्वाभाविक द्वैता द्वैत का स्थापन किया परंतु तो एक कमी रह गई कि यदि ब्रह्म ही द्वैत के रूप में परिणत हो रहा है स्वाभाविक द्वैत है तो स्वाभाविक दैत द्वैत मानने पर जगत के जो दोष हैं वो ब्रह्म में आ जाएंगे उनसे बचने के लिए श्री श्रीबार्क भगवान को भी ये कहना पड़ा कि अचिंत रूप अविचिंत वो श्री कृष्ण अचंत स्वरूप होकर के विराजमान हैं तो ये हो गया स्वाभाविक द्वैताद्वैत तो विशिष्टाद्वैत श्री रामानुज वे कहते हैं ते जीव और जगत भगवान के विशेषण है द्वैताद्वित में श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्म में द्वैत भी हो सकता है अद्वैत भी हो सकता है परस्पर विरोध भी नहीं क्योंकि एक अंश में निषेध किया जा रहा है अब एक तीसरा सिद्धांत आया वो तीसरा सिद्धांत आया शुद्धाद्वैत शुद्धाद्वैति का तात्पर्य है कि वह स्वरूप को शुद्ध ही था सर्वदा शुद्धि था परंतु उसकी माया शक्ति के प्रभाव के कारण या उसकी इच्छा के कारण उसकी इच्छा के कारण जब उसने आनंद तत्व का संकोच किया तो जीव बन गया जब उसने आनंद और ज्ञान दोनों शक्तियों का संकोच किया तो जगत बन गया जब तीनों शक्तियां प्रकट हुई तो वो स्वरूप के साथ में फ्री करते हुए दिराजमाना अब इन तीनों चारों मतों में शंकराचार्य के केवला द्वैत श्री मध्व के शुद्ध विषय जो एकदम द्वैत था वे तो जो दोनों ही रखते हैं कि द्वैत ही है मध्वाचार्य तो उनका पांच प्रकार का जो भेद द्वैत श्री रामानुज का जो विशिष्टा द्वैत श्री भगवान का द्वैताद्वैत और श्री बल्लवाचार्य या विश्व स्वामी उनका शुद्धाद्वैत इन मतों में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई तो सबसे बाद में इतिहासक्रम में उत्पन्न हुए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके श्री जीव गोस्वामी जी उन जीव जी ने फिर अचिंत्य द्वैता द्वैत अचिंत भेदा भेद, इनकी स्थापना की और ये अचिंत भेद, एक परिपक्व दर्शन है पूर्ण दर्शन है जिसमें जितनी भी कमियां थी उनमें जो लुकोनास रह गई थी उन सारी कमियों को पूर्ण करके उन्होंने ये कहा कि शक्ति और शक्तिमान का जहां जहां भी संबंध है वह अचिंत्य है और अचिंत का अर्थ बुद्धि की असमर्थता नहीं है कि घबरा करके अचिंत भी, भी कर रहे हो अभेद भी कह रहे हो अब क्या जवाब दें लगे घबरा गए और इसको अचिंत्य तो घबराहट के घबराहट से छोड़ने की जरूरत नहीं है अचिंत का तात्पर्य है हम अपनी बुद्धि से इसका समाधान नहीं करेंगे इसका समाधान शास्त्र के द्वारा ही होगा तो अचिंत का वेद प्रतिपाद वेद के द्वारा ही उसका प्रतिपादन हो सकता है तो यहाँ पर श्री रति महारानी ने जिस वृंदावन की रचना की वो वृंदावन ऐसा दिव्य था जिस प्रेम पत्तन की रचना की वो ऐसा दिव्य था कि उसमें मध्यो तो बहुत कम था अद्वैत मत ही था और उस अद्वैत मत के अनुसार यहाँ पर विशिष्टाद्वैत यहाँ पर शुद्धाद्वैत यहाँ पर द्वैताद्वैत और यहाँ अचिंत्य द्वैताद्वैत अचिंत भेदाभेद इन सिद्धांतों को शास्त्र के आधार पर यहाँ पर उस नगर की पूरी यहाँ के जितने भी निवासी थे वे शक्ति शक्तिमान मानते हुए हम ठाकुर की शक्ति है परंतु तो, अभी हम को तो ठाकुर ने दाल रखा है माया देवी की गोद में माया देवी की गोद से हटा करके कब हमको श्री कृपा शक्ति की गोद में वे डालेंगे स्वरूप शक्ति की गोद में डालेंगे और स्वरूप शक्ति की गोद में डालेंगे तो हमको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी तो ये कह रहे हैं कि यत्र विशिष्टता द्वैत पर निष्ठता कुसुम समय सदास दास सोम प्रभु सोमप्रभ कि रामानुज पर कुसुम समय ये तीन ऋतु विराजमान कुसुम समय का तात्पर्य है बसंत सदास का तात्पर्य है वर्षा सोमप्रभु माने शरद ये तीन ऋतुएं यहा पर सर्वदा विराजमान हैं जैसे कि श्री रामानुज भगवान के कुसुम सार सदाद और सोम प्रभ ये तीन मानव शिष्य हैं शिक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए विराजमान हो रहे हैं शिष्य पर प्रेम भक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है मुख्य यहाँ पर जो विद्यालय है इस नगर का वो विद्यालय है और उसके कहीं जो प्रधान प्रधानपति हैं चांसलर चांसलर, चांसलर जो हैं, वाइस वाइस वे कौन कलप्रियो कलप्रिय नाद जी झगड़ा कराते हैं एक दूसरे से इनका बस ले तो ये तो सत्यभामा जी और कृष्ण में भी झगड़ा करा रहे फूल को लेकर तो कलप्रिय ये नाद जी का नाम है तो कलप्रिय माने कला श्री नारद जहां के प्रेम भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक होकर के विराजमान हैं उनके ये शिष्य तपस्याक्ष है भी हैं रही लीला प्रमुख जहां की लीला होकर के अद्भुत लीला होकर के विराजमान तो तपसी माने फाल्गुन फाल्गुन का महीना ज्यादा है और यहाँ पर स्नेह प्रणय स्नेह मान अनुराग राग महाभ मोदन मादन मोहन ये दस राजकुमार विराजमान और ये दस राजकुमार पूरी तरह से शासन करते हुए विराजमान है श्री रति महारानी उनके ही वैभव रूप में ये दस राजकुमार प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव महावां के बाद में फिर तो मोदन मादन और मोहन ये दस यो राजकुमार हैं वो इस पूरे नगर इसकी रक्षा करते हुए विराजमान हैं अब इन दस राजकुमार इन राजकुमारों में के द्वारा जो शासित है इसमें भी रति नामक जो मुख्य रानी है उन रानी का विरोध नहीं किया जाए तो यहां पर रसों के भीतर मैत्री और विरोध शत्रु मैत्री और तटस्थ ये तीन भाव प्रकट किए गए जैसे रस है तो श्रृंगार का विरोधी रस कौन है विरोधी रस है रौद्र और वात्सल बाचल। जहां बात्सल्य है पुत्र भाव है वहां प्रिया भाव नहीं हो सकता है पति भाव नहीं हो सकता है तो इस रस में यहां पर भीरु भाव भीरु भाव माने भयालक फिर रुद्र भाव माने रौद्र रस फिर करुणा कर माने करुणा रस और कदर कदर माने बीभत्स ये रस के विरोधी है इन विरोधियों को कहीं दूर रखा गया इस नगर में कहीं दूर रखा गया इनका अलग एक दूर स्थान इनको दे दिया गया भूपति भूपत परपंथ नागरान रस के राज ये राजा के द्वारा जीत लिए गए हैं और इन भयानक रस को, रौद्र रस को करूण रस को और विवत् रस को कहीं यहाँ श्रृंगार रस के प्रसंग में निकट नहीं आने दिया जाता है यदि ये अनुवत होकर के के के राजा के आश्रय लेकर आएंगे तो कभी ये आ सकते हैं अब जो है वो होगा संसार के प्रति राजा के प्रति नहीं श्याम सुंदर किशोरी जी के प्रति विभत्स कभी नहीं है विभस होगा संसार के विषय भोगों के लिए रौद्र रस होगा क्रोध होगा के प्रति इसी प्रकार भयानक रस होगा संसार के प्रति भयानक हाय मेरा भजन कहीं छूट न जाए इसके लिए भय होगा और क्रोध जो होगा वो भी हाय मेरा इतना समय इतना व्यर्थ हो गया मेरे सारी जो अवस्था थी शरीर का जो दम था वो सब समाप्त हो गया हाय अब मैं जी करके मैंने इतना क्यों बिता दिया कहा गया और अपने आप के गाल के ऊपर ही चाटा मार गई है गए मैंने अपना इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया तो भय भक्ति विरोधी वस्तुओं के प्रति ही, ही करुणा और घृणा ये भाव कहीं स्थापित किए गए भक्ति के अनुकूल होकर के ये पोषित करने के लिए सदा आएंगे ऐसी उस व्यवस्था को उस रानी ने किया अब फिर जितने भी यहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को किसने किया? का प्रमुख पालक होकर के कौन विराजमान होगा यहां का कोतवाल होकरवाल तो बनाए गए की श्री श्रीमद भागवती सहिता कीर मुक्ति शुभदेव उनके विलास को ही का स्थिरी करता के पलपालक रूप में स्थिर किया गया अर्थात इस प्रेम पत्तन का सारा जो व्यवस्था है वो संविधान चलेगा वह श्रीमद् भागवत के आधार पर यहाँ का संविधान चलेगा ऐसे संविधान की स्थापना की गई और इस नगर का किस तरह से सुख पूर्वक एक व्यवस्था उन रानी ने स्थापित किए हैं तो एलिगरी के द्वारा एक समासोक्ति के द्वारा यहाँ पर राज्य की पूरी व्यवस्था उस राज्य की पूरी व्यवस्था का श्री वर्णन किया गया जो बड़ा संगत है शास्त्र संगत है कि इस प्रेम पत्तन की यह अद्भुत व्यवस्था है ऐसे प्रेम पत्तन में यदि किशोरी जी कुछ दिन क्षण के लिए भी समय देना है स्थान देने अपने चरणों में तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए इसलिए वृंदावन में जब आए वृंदावन में जितनी देर रहे उतनी देर अपने आप को समझते हुए रहे यहां पर आकर के हुए रोते हुए और हम हाँ पर ऐसे थे हम हाँ पर था वो था ये सब तो छोड़ दे और ये इस बात का आनंद अनुभव करे किशोरी कि जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया हमारा श्रृंदाल बिहारी लाल श्री वृंदावन धाती जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री गो राधारमण हरि गोविंद जय राघारमण हरि गोविंद